जैसा विक्रांत ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ जब उसने शावर ले लिया और कुछ पल आराम कर लिया फिर उसके बाद वो वापस यहाँ से डीएन नगर ब्रांच के लिए निकल गया वहां पहुँचकर विक्रांत कोरोना स्मेल ट्रेकिंग टूल या एवियशन सिस्टम के बारे में तो बता नहीं सकता था तो उसने अपनी इस कहानी में जोश जज्बा और ड्यूटी करने के लिए जान की बाजी लगाने के इमोशन का तड़का डालते हुए स्टोरी को अपने हिसाब से बताना शुरू किया जैसे कि विक्रांत ने कहा जब वो दोनों बहनें नीचे गिरी तभी मैंने कातिल को उसकी परछाई से पहचान लिया था अब ये तो सभी समझ रहे थे विक्रांत ने बताया कि वो सुमेश बिल्कुल बिजी रोड को क्रॉस करने लग गया था तो उसके पीछे पीछे मैंने भी बिना जान की परवाह किए बगैर बीस सड़क पर छलांग लगा दी थी इसके बाद फिर उसने कहा कि मैं जब कातिल के पीछे भाग रहा था तब मुझे अपनी ड्यूटी अपना कर्तव्य याद आ रहा था उसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था इसीलिए मैंने एक छत से दूसरी बिल्डिंग के छत पर बिना अपनी जान की परवाह किए छलांग लगा दिया था। विक्रांत ने अपनी वीरता की कहानी से सभी का दिल जीत लिया था सब उसे जेम्स बॉन्ड की तरह देख रहे थे और विक्रांत गर्व से फूला नहीं समा रहा था ब्यूरो चीफ मिताली ने तो विक्रांत की तारीफ में यहां तक कह दिया था कि उन्हें इस बात पर बहुत गर्व है कि विक्रांत उनकी ब्रांच का ऑफिसर है विक्रांत ने अपनी वीरता जताने के कहीं और उसका अभी मोहनी से मिलना बहुत जरूरी था अब तक खबर आ चुकी थी कि मोहनी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उसे पूछताछ करने के लिए अभी उसे आकाश और उसकी टीम ने पुलिस स्टेशन पर कस्टडी में रखा हुआ है विक्रांत को भी मोहनी से पूछताछ करनी थी पुलिस कोई प्रोफाइल मर्डर केस था और यहाँ मीडिया से लेकर मेहता इंडस्ट्री से जुड़े काफी लोगों का भी जमावड़ा लगा हुआ था विक्रांत को अभी इतना पता चल गया था कि जिस वक्त उन दोनों बहनों की छत से धकेल कर हत्या हुई उस वक्त मोहनी हॉस्पिटल में अपने पति मेहता के पास थी जब उन्हें न्यूज से यह खबर मिली तो फिर उन्होंने यहाँ कुरला थाने में पूछताछ के लिए ले आई है विक्रांत कुरला थाने के अंदर बाहर चक्कर लगा रहा था रात काफी हो चुकी थी लेकिन फिर भी यहाँ पर गजब की भीड़ थी चारों तरफ से मीडिया वाले एक बाइट लेने के लिए टूटे पड़े थे पुलिस फोर्स ने पूरे स्टेशन को चारों तरफ से घेर रखा था इस वक्त तो यहाँ पर मोहनी से मिलना नामुमकिन है विक्रांत ने सोचा कि अभी रात काफी हो चुकी है तो अभी चलकर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ सुबह फ्रेश माइंड से आकर इसे इंटेरोगेट कर लूंगा सुबह के टाइम दिमाग भी सही चलेगा ये सोचकर विक्रांत यहाँ से लौट पड़ा पहले तो उसने घर जाने का प्लान बनाया लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि घर तो यहाँ से बहुत दूर है और फिर वहां जाने आने में भी काफी टाइम चला जाएगा और फिर सुबह जल्दी लौटकर आना भी तो है ये सोचकर विक्रांत ने कुल्ला उनके पास ही एक होटल में रात भर के लिए रूम बुक कर लिया रूम में जाते ही जैसे ही विक्रांत बिस्तर पर पड़ा तुरंत ही उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में सो गया विक्रांत की नींद जब खुली तो उसे अदृश्य शक्ति का मैसेज मिल चुका था उसका आज का टास्क खत्म हो चुका था आज का टास्क पूरा हुआ इस टास्क के लिए सक्सेस रेट एक है आपको पांच अदृश्य टूल दिए गए है कृपया इसे स्वीकार करें भले ही अदृश्य शक्ति का सिस्टम अपडेट हो चुका था लेकिन फिर भी अभी यह आवाज पहले जैसी ही सुनाई दे रही थी इसमें अभी तक कोई भी बदलाव नहीं हुआ था 155 प्रतिशत का सक्सेस रेट विक्रांत ने एक हल्की सी सांस छोड़ी और फिर से बेड पर लेट गया फिर वो पिछले दिन के कोडबर्ड और उस दिन के टास्क के बारे में सोचने लगा पिछले दिन उसे कोडबर्ड में पहाड़ शब्द मिला हुआ था और इस शब्द के टास्क को भी विक्रांत ने काफी अच्छे से पूरा किया था इसी वजह से उसका आज का सक्सेस रेट इतना ज्यादा था इस सक्सेस रेट के अनाउंसमेंट के साथ ही विक्रांत को अब तक मिडिल सर्किल में जो पहाड़ और पृथ्वी शब्द लिखा हुआ नजर आ रहा था वो अब गायब हो चुका था उसकी जगह पर अब खोले का एक ऑप्शन लिखा हुआ था जो दिखाई दे रहा था विक्रांत को इसका मतलब समझ में आ रहा था दरअसल अब विक्रांत को नए कोडव को पाने के लिए स्मोकिंग करने की या जोर से खांसने की जरूरत नहीं है बल्कि अब वो बड़े आराम से इस सिस्टम को ओपन करके अपने कोडवर्ड का पता लगा सकता है आगे से उसे या फिर वहां पर अब नई पहली के आने का इंतजार हो रहा था विक्रांत ने नोटिस किया ऊपर कि की तरफ अरेबिक लैंग्वेज में पांच लिखा हुआ था ये अंक डिवाइस बार में लिखा हुआ था विक्रांत तुरंत समझ गया कि यह उस डिवाइस के बारे में लिखा गया था विक्रांत ने फिर जैसे ही खोले शब्द पर क्लिक किया तो वहां पर उसे पांचों टूल्स नजर आए इस बार विक्रांत को अदृश्य ट्रैकिंग डिवाइस अदृश्य सुनने वाले डिवाइस जादुई चाबी अदृश्य टॉर्च लाइट और एक अदृश्य कैमरा भी मिला हुआ था इसमें से बाकी की सारी डिवाइस तो विक्रांत को पहले ही भी मिल चुकी थी विक्रांत उन सभी डिवाइस से परिचित था लेकिन अब की बार उसे एक नई डिवाइस मिली थी और यह था अदृश्य टॉर्च ये टूल विक्रांत को पहली बार मिला था ऐसे में उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था विक्रांत ने तुरंत ही इस टूल पर क्लिक करके इसके बारे में जानने का प्रयास किया आखिर एक अदृश्य टॉर्च लाइट है क्या क्या ये टॉर्च लाइट ही अदृश्य है या फिर इसमें से निकलने वाली लाइट अदृश्य है यह क्या मजाक है फिर विक्रांत ने इस टूल के ऊपर क्लिक किया टूल पर क्लिक करते ही उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन विक्रांत के सामने आ गई यह टूल भी इनविजल लाइट की ही तरह था लेकिन इनविजल लाइट का इस्तेमाल करते वक्त यह रंग नहीं दिखाता था लेकिन ये इनविजल टॉर्च रंग भी दिखाता था दूसरी चीज ये भी थी कि इनविजल टॉर्च किसी को भी दिखाई नहीं देगा विक्रांत अपने माइंड में ही क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर सकता था और एक बार इसे स्टार्ट करने के बाद ये अंधेरे में भी बड़ी आसानी से सब कुछ दिखा सकता था विक्रांत बहुत एक्साइटेड हो रहा था दरअसल इस वक्त उसे इन सभी डिवाइस की बहुत जरूरत थी ऐसे में इस वक्त ये डिवाइस मिलने के बाद विक्रांत काफी खुश हो रहा था इस डिवाइस को कल चेक करने के बाद विक्रांत के पास सिर्फ एक चीज चेक करने का काम बचा हुआ था वो था नया कोडवर्ड निकालना अब उसे नए कोडवर्ड को जानने के लिए सिगरेट पीने की जरूरत नहीं थी ना ही उसे ज्यादा खांसने की जरूरत थी उसने बस तुरंत ही माइंड के ओपन कोडवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक किया और फिर उसके सामने नया कोडवर्ड खुलकर आ गया तुरंत ही विक्रांत को नई पहेली मिल गई और उसे इस पहेली को पढ़ना उसने उसने इस पहेली को पढ़ना शुरू कर दिया इस बार उसे कोडवर्ड में पहाड़ और तूफान शब्द मिला हुआ था विक्रांत तुरंत समझ गया कि पहाड़ का मतलब उसके काम से और का अर्थ स्टेटस से है विक्रांत को अब तक ये कोडवर्ड ना जाने कितनी बार मिल चुका था और अब वो इससे अच्छी तरह से वाकिफ था विक्रांत को ज्यादा खुशी पहाड़ कोडवर्ड मिलने की थी क्योंकि पहाड़ कोडवर्ड का मतलब काम से था और इस कोडवर्ड के मिलने के बाद विक्रांत को यकीन हो गया था कि अगले दिन उसे रोहन नेगी के केस में कुछ न कुछ प्रोग्रेस जरूर मिलने वाली है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसे लगातार पहाड़ शब्द कोडवर्ड में दिया जा रहा था अब तक रात का दूसरा पहर भी बीत चुका था विक्रांत सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन ना जाने क्यों उसे नींद नहीं आ रही थी बार बार उन दोनों बहनों का ख्याल विक्रांत के जहन में आ रहा था वो सोच रहा था कि उस दिन उसका डुप्लीकेट टास्क डेंटल हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर होना था इसलिए वो वहां पर पहुंचा हुआ था लेकिन उन दोनों बहनों को टॉप फ्लोर से नीचे फेंका गया तो फिर अदृश्य शक्ति ने मुझे ग्राउंड फ्लोर पर क्यों भेजा अगर ये डुप्लीकेट टास्क टॉप रूफ पर होता तो शायद उन दोनों बहनों की जान बच जाती लेकिन मुझे डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन डेंटल हॉस्पिटल का ग्राउंड फ्लोर ही क्यों मिला मुझे क्या दिखाना चाहती थी ये शक्ति क्या मुझे सिर्फ उन दोनों लड़कियों की डेडबॉडी देखने के लिए वहां भेजा गया था क्यों विक्रांत उन दोनों बहनों के बारे में सोच सोच कर काफी दुखी हुआ जा रहा था उसे ऐसा फील हो रहा था कि अगर वो चाहता तो उन दोनों बहनों की जान बचा सकता था अगर अदृश्य शक्ति ने उसकी थोड़ी मदद कर दी होती तो फिर हेलो हेलो अगले दिन सुबह विक्रांत के कानों में जब ये आवाज़ सुनाई पड़ी तब उसकी आंख खुली उसके कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था आ गया विक्रांत ने नींद में ही ऊंटते हुए कहा फिर अगले ही पल उसे ध्यान आया मैं तो इस वक्त घर पे हूँ ही नहीं होटल में हूँ मैं यहाँ मुझसे मिलने कौन आ सकता है विक्रांत ने हैरानी भरे लफ्जों में सवाल किया कौन है विक्रांत सर मैं हूँ मैं स्वाति स्वाति ये यह यहाँ क्या करने आई है और इसको यहाँ के बारे में पता कैसे चला